श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से अपने गुरुवर्ग के साथ संबंध हैं चंद्र तथा गिरजा इस तरह भैरवी ब्राह्मणी की सहायता से ईश्वरी मार्ग में बहुत कुछ अग्रसर होने पर भी सफल मनोरथ नहीं हो पाए थे श्री रामकृष्ण देव के ज्वलंत दैवी दर्शन प्राप्त कर एवं उनकी दिव्य शक्ति के प्रभाव से अहंकार मूल उन सिद्धियों के नाश होने पर ही तदनंतर उनमें चेतना का संचार हुआ तथा दूने उत्साह के साथ पुनः वे ईश्वरी मार्ग में अग्रसर होते रहे भैरवी ब्राह्मणी साधना में बहुत दूर तक अग्रसर होने पर भी अखंड सच्चिदानंद की प्राप्ति के द्वारा स्वयं पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हो पाई थी इसका भी हमें विशेष रूप से परिचय मिलता है वेदांत के अंतिम भूमि निर्विकल्प स्थिति के अधिकारी न्यांगटा तोतापुरी जब भ्रमण करते हुए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में प्रथम उपस्थित हुए थे उस समय ब्राह्मणी की सहायता से तंत्रोक्त साधनों में श्री रामकृष्ण देव सिद्धि प्राप्त कर चुके थे श्री रामकृष्ण देव को देखते ही उन्हें वेदांत साधना का उत्तम अधिकारी समझ जब तोतापुरी जी ने उनको सन्यास दीक्षा प्रदान कर निर्विकल्प समाधि साधन के विषय में उपदेश किया था उस समय ब्राह्मणी ने श्री रामकृष्ण देव को उधर से निरस्त करने का बहुत कुछ प्रयास किया था उन्होंने कहा था बाबा श्री कृष्ण देव को पुत्र बुद्धि से ब्राह्मणी इस प्रकार संबोधन किया करती थी उसके पास बहुत मत जाना आना उससे अधिक घनिष्ठता न स्थापित करना उन लोगों के मार्ग शुष्क हैं उसके साथ अधिक मिलने जुलने से तुम्हारा ईश्वरीय भाव तथा प्रेम आदि सब कुछ नष्ट हो जाएंगे उनके इस कथन से ही यह भली भांति अनुमान किया जा सकता है कि भगवत भक्ति में असाधारण होने पर भी विदुषी ब्राह्मणी को यह पता नहीं था तथा उन्होंने इस बात को कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वेदांत की जिस निर्विकल्प स्थिति को उन्होंने शुष्क मार्ग कहकर निर्देश किया था तथा जिसके संबंध में उनकी ऐसी धारणा थी वही यथार्थ में पराभक्ति को प्राप्त करने का प्रथम सोपान है केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा राम ईश्वर से निर्हेतुक प्रेम भक्ति करने में समर्थ हैं और जैसा कि श्री राम देव कहा करते थे शुद्ध भक्ति तथा शुद्ध ज्ञान दोनों ही एक है हमारा अनुमान है कि ब्राह्मणी इस बात को नहीं समझती थी तथा समझने के लिए तैयार भी नहीं थी इसलिए श्री राम देव ने अपना मस्तक मुंडित कर गैरिक वस्त्र धारण कर तथा पूरी स्वामी जी से संयास धर्म की दीक्षा ग्रहण कर निर्विकल्प समाधि साधन करते समय अपनी जनने से जैसे इस विषय को छिपाया था उसी प्रकार भैरवी ब्राह्मणी के प्रति भी इसे गुप्त ही रखा था हमने सुना है कि श्री रामकृष्ण देव की वृद्ध जन्य उस समय दक्षिणेश्वर की उत्तर दिशा में अवस्थित नौबत खाने के ऊपर रहती थी तथा इस वेदांत साधना के समय श्री रामकृष्ण देव तीन दिन तक सबकी ओर सबकी दृष्टि से छिपा कर, कमरे के अंदर अवस्थान कर रहे थे उस समय केवल तोतापुरी जी ही बीच बीच में उनके समीप आते रहते थे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री कृष्ण देव ने ब्राह्मणी के उस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था श्री कृष्ण देव से जहाँ तक हमने सुना है तदनुसार भैरवी ब्राह्मणी तंत्रोक्त वीर भाव की उपासक थी तंत्रों में पशु वीर तथा दिव्य इन तीन भावों से ईश्वर साधना के मार्ग का निर्देश किया गया है पशु भाव के साधकों के भीतर काम क्रोधादि पशु भावों का ही अधिक्य होता है इसलिए उन्हें सब प्रकार के प्रलोभन की वस्तुओं से दूर रहकर तथा बाह्य सोचाचार के प्रति विशेष ध्यान रखते हुए भगवान के नाम जप पुरस्रणादि में प्रवृत्त रहने का को कहा गया है वीर भाव के साधकों के भीतर पशुभाव की अपेक्षा ईश्वरानुराग प्रबल होता है काम कांचन तथा रूप प्रसादी के आकर्षण उनमें ईश्वरानुराग को ही अधिक प्रबल बना देते हैं ये सब बातें उनको ईश्वर का ही स्मरण करा देती है इसलिए उनको काम कांचनादि के प्रलोभन के अंदर रहकर उनके घात प्रतिघातों से अविचल रहते हुए ईश्वर में अपने समग्र मन प्राण को अर्पण करने का प्रयास करते रहना चाहिए दिव्य भाव के साधक केवल वे ही हो सकते हैं जिनके काम क्रोधादि ईश्वरानुराग के प्रबल प्रवाह से सदा के लिए दूर हो चुके हैं एवं श्वास प्रश्वास की तरह जिनमें क्षमा आर्जव दया संतोष तथा सत्य आदि सद्गुणों का अनुष्ठान स्वाभाविक हो गया है संक्षेप में इन तीनों भावों के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि वेदांतोक्त उत्तम अधिकारी ही तंत्रोक्त दिव्य भाव के साधक होते हैं एवं मध्यम अधिकारी ही वीर भाव के तथा अधम अधिकारी ही पशु भाव के साधक होते हैं वीर भाव के साधन में अग्रगण्य होने पर भी वैरवी ब्राह्म भैरवी ब्राह्मणी तब तक दिव्य भाव के अधिकारी नहीं हो पाई थी श्री रामकृष्ण देव के ज्वलंत दृष्टांत को देखकर तथा उनकी सहायता प्राप्त करने के पश्चात ही दिव्य भाव के अधिकार को प्राप्त करने की आकांक्षा ब्राह्मणी के अंदर उदित हुई थी ब्राह्मणी ने देखा कि सिद्धि भांग या कारण मंत्रपूत मदिरा को ग्रहण करना तो दूर रहा कारण का नाम सुनते ही श्री रामकृष्ण देव जगत कारण ईश्वर भाव में विबल हो जाते हैं स्त्री मूर्ति की चाहे वह सती हो अथवा नटी देखने मात्र से ही उनके हृदय में श्री जगदम्बा की हहलादिनी तथा संधिनी शक्ति की बात उदित होकर उनके अंदर संतान भाव जागृत हो उठता है एवं सुप्तावस्था में भी कांचनादि धातुओं का स्पर्श होने पर उनके हस्त आदि अंग सिकुड़ने लगते हैं ऐसे ज्वलंत पावक के समीप रहकर किसका ईश्वरानुरग उद्दीप्त नहीं होता हो ऐसा कौन है जो इस दो दिन के विषय वैभव आदि के प्रति अनासक्त होकर ईश्वर को ही अपने से भी अपना चीर आत्मीय रूप से ग्रहण किए बिना रह सकता हो इसलिए हम यह सुनते हैं कि ब्राह्मणी ने अपने जीवन के अवशिष्ट काल को तीव्र तपस्या में व्यतीत किया था और किसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के विशेष मिलने जुलने से अथवा अन्य किसी ईश्वर भक्त साधक के प्रति उनके द्वारा अधिक सम्मान प्रदर्शित किए जाने पर ब्राह्मणी के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता था यह बात भी हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है